राम आज्ञा प्रश्न चतुर्थ सर्ग सप्तक एक राम जन्म शुभ सगुन बल सकल सकत सुख पुत्र लाभ कल्याण बल चार विचार श्री राम का जन्म उत्तम शुभ शकुन है समस्त पुण्यों का तथा सुखों का सार है पुत्र की प्राप्ति होगी परम कल्याण होगा सुंदर मंगल संधो दशरथ कुल गुरु की कृपा जाग कराई पायस विभाग पाय करी सुग करायी करशरथ ने कुल गुरु वशिष्ठ जी की कृपा से पुत्रिष्ठ यज्ञ कराकर प्रसाद रूप में खीर पाकर रानियों को बुलाकर उसका विभाग करके उन्हें दे दिया प्रश्न फल शुभ है सब सग रो हहीं सदन सकल सुमंगल खान तेज प्रताप प्रसन्नता सब रानियां गर्भवती होकर अयोध्या के राजमहल में सुशोभित हो रही है समस्त शुभ, मंगलों की खाने निवास भूत है उनके तेज प्रताप आनंद और सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता प्रश्न फल श्रेष्ठ है देख सुहावन सपन सुब संगल पाए कहें भूपसन मुझे मन हृष्ण हृदय समाय सुहावना स्वप्न देख कर तथा मंगल में शकुन पाकर प्रसन्न मन से रानियाँ उसका वर्णन महाराज दशरथ से कर कहती हैं प्रसन्नता हृदय में समाती नहीं बाहर फूटी पड़ती है प्रश्न फल शुभ है सपन सकुन सुन कह कहकुल गुरु आशीर्वाद सब मन कामना शंकर गौरी प्रसाद रानियों का स्वप्न तथा तो शकुन सुनकर महाराज दशरथ जी कहते हैं यह सब कुल गुरु वशिष्ठ जी का आशीर्वाद है श्री शंकर जी तथा तो पार्वती जी की कृपा से मन की सब अभिलाषा पूर्ण होगी प्रश्न फल उत्तम हैोग सुबह नखत लगन ग्रह पार सकल सुमंगल मूल जग राम लिन्ह अवतार जिस समय समस्त श्रेष्ठ कल्याणों के मूल श्री राम ने संसार में अवतार लिया उस समय महिला पक्ष तिथि योग नक्षत्र लग्न ग्रह तथा दिन सभी शुभ थे कृष्ण फल शुभ है तुलसी विधि अनुकूल भरत, भरत लक्षण शत्रुघ्न ये सब श्रेष्ठ मंगलों के मूल स्वरूप पुत्र महाराज दशरथ के पुण्यों के फलस्वरूप प्रकट हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि इस शकुन द्वारा सूचित होता है कि विधाता भाग्य अनुकूल है सप्तक दो घर घर बधा बनेगर नर नुरा रिम बुरारिम अयोध्या के प्रत्येक घर में बधाई बच रही है नगर के नर नारी सब आनंदित हैं पुष्प वर्षा करके देवता ब्रह्मा जी शंकर जी और विष्णु भगवान प्रसन्न हो रहे हैं प्रश्न फल श्रेष्ठ है मंगल गान निशान नभ नगर मुदित नर नरुणी फरे चार फल चार आकाश में देवताओं द्वारा मंगल गान हो रहा है तथा नगारे बद रहे हैं नगर के स्त्री पुरुष महाराज दशरथ के पुण्य रूपी कल्प वृक्ष में पुत्र रूपी चार सुंदर फल लगे देखकर आनंद मग्न है प्रश्न फल शुभ है पुत्र का बहुभा मंगल पुत्रों के कल्याण के लिए महाराज ने बहुत प्रकार से दान दिए पूरा रनिवास आनंद में मग्न है दिन रात आनंद मंगल हो रहा है प्रश्न फल श्रेष्ठ है अरुद अवध बधा बने नितनो मंगल मोद मुदित मात पित लोग लख रघुबर बाल विनोद अयोध्या में प्रतिदिन बधाई के बाधे बच रहे हैं नित्य नवीन आनंद मंगल हो रहा है श्री रघुनाथ जी की बाल क्रीड़ा देख कर माता तथा तो सब लोग प्रसन्न होते हैं प्रश्न फल उत्तम है करण भेद चूड़ा करण अलौकिक वेदिक काज, गुरु आज भूपतिक मंगल साज समाज गुरुदेव की आज्ञा से महाराज मंगल साज सजा कर्ण करन, आदि लौकिक वैदिक विधियों सहित वे राजभवन राज चर राज के आंगन में कौशल नरेश महाराज दशरथ के सुंदर बालक घुटनों तथा तो हाथों के बल चलते हुए एवं सुंदर चरित्र क्रिया करते सुशोभित होते हैं यह सकुन सुमंगलों की माला सदा कल्याणकारी है लहे मात पित तो भाग बस जलझ जल लाम पुत्रित सगुन सुबह तुलसी सुमे रह माता पिता ने सौभाग्य वश संसार सागर में रत्न स्वरूप पुत्र पाए तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम का स्मरण करो यह शकुन पुत्र प्राप्ति के लिए शुभ है बाल बसन धर तियंग। बाल बाल विभूषण बंधु बालकों पर युक्त आभूषण और वस्त्र पहने बाल क्रीड़ा कर रहे हैं उनका शरीर धूल से सना है और साथ में छोटे भाई तथा तो अन्य बालक हैं प्रश्न फल है राम भरत लक्ष्मण ललिता शत्रु समन शुभ नाम सुमृत दशरथ सुवन सब सब मन काम श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रु नाम है महाराज दशरथ के इन पुत्रों का स्मरण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी नाम ललित लीला ललित ललित रूप रघुनाथ ललित बसन भूषण ललित ललित अनुजय सुथ श्री रघुनाथ जी का नाम सुंदर है लीलाएं सुंदर है स्वरूप सुंदर है वस्त्र सुंदर है आभूषण सुंदर है तथा छोटे भाई एवं साथ के बालक भी सुंदर हैं प्रश्न फल उत्तम है सुदिन साध मंगल अवध बधाव बिलो बरसत सुमन सुगंध महाराज दशरथ ने शुभ दिन छोड़कर कर मंगल कार्य करके पुत्रों का यज्ञोपवी संस्कार कराया अयोध्या में बधाई के बाजे बसते देख देवता सुगंधित पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं प्रश्न फल शुभ है भूपति सुरभाट नट दिए दान सम्मान पूजे कुल अनुहार महाराज ने ब्राह्मण भाट नट भिक्षुक तथा नगर के सभी स्त्री पुरुषों को उनके कुल के अनुसार सम्मान पूर्वक दान देकर उनकी पूजा की प्रश्न फल श्रेष्ठ है सखी सुहा महाराज ने रानियों की सखियों सौभाग्यवती स्त्रियों तथा ब्राह्मणों की स्त्रियों सबका सम्मान किया वे स्वाभाविक प्रेम व ईश्वर को मानकर कर शुभास बात देती हैं प्रश्न फल उत्तम है राम काज कल्याण सब सगुण समल ससबक, सुरे सी जी के कल्याण के लिए सभी सुमंगलों के मूल अत्यंत कल्याणकारी शकुन हो रहे हैं तुलसीदास के सब स्वामी चारों भाई चिरंजीवी हो यह कहकर देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं प्रश्न पल शुभ है सप्तक चार राम जन्म शुभ काज सब कहत दे सुनि सुनि मन हनुमान के प्रेम उमंग नारदर्ष राम के अवतार से होने वाले सभी का वर्णन करते हैं उनकी चर्चा बार बार किसगंधा में सुनकर हनुमान जी के मन में प्रेम की उमंग समाती नहीं प्रियजन का संवाद मिलेगा भरत श्याम तन राम समूप निधान के सब जी से जी के सब कल्याण, समान ही शरीर वाले और समस्त गुणों तथा रूप के खजाने हैं, वे सेवकों को सुख देने वाले हैं, उनका स्मरण करने से सभी कल्याण सुलभ हो जाते हैं प्रश्न फल है ललित लाभ लोने लखनऊ लोयन लाभ निहार सुत ललामाम लाल फलचार परम सुंदर श्री लक्ष्मण जी के प्रिय मिलन दर्शन को नेत्र पाने का लाभ समझो यह शकुन कहता है कि सुंदर पुत्र रत्न पाकर उसका लालन पालन करो और समुसुख बनकर चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करो मंगलमूर्ति मोधन धी मधुर मनोहर बेश राम अनुग्रह पुत्र फल हो सगुन विशेष मंगल की मूर्ति आनंद निधि मधुरिमा में मनोहर रूप वाले श्री रघुनाथ जी की कृपा से पुत्र होगा यह इस सकुन का है खान भूपत पुण्य पयोजन प्रगट भैयान यज्ञ भूमि शुद्ध करते समय जनकपुर में श्रेष्ठ मंगलों की खान सीता जी इस प्रकार प्रकट हुई मानो महाराज जनक के रूपी समुद्र से निकलकर लक्ष्मी प्रकट हो गई हो कन्या की प्राप्ति होगी नाम सुभग सुख सकल सौंदर्य एवं शील के भवन शत्रुन जी का नाम मनोहर है उनकी सेवा एवं स्मरण में बड़ी सुगमता है और वे संपूर्ण सुख एवं कल्याण प्रदान करते हैं प्रश्न फल श्रेष्ठ है बालक कौशल पाल के सेवक पाल कृपाल तुलसी मनमानस बस मंगल मंजु मराल कौशल नरेश महाराज दशरथ के कृपाल पुत्र सेवकों का पालन करने वाले हैं तुलसीदास के मन रूपी मान सरोवर में वे मंगल में सुंदर हंसों के समान निवास करते हैं प्रश्न फल उत्तम है